शांति शांति ही। ओम, समाधिपाद के बत्तीसवें सूत्र में विक्षेपों को बाधकों को विघ्नों को रोकने का उपाय बताया तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यास अब महर्षि पतंजलि ने 33वां सूत्र प्रारंभ करते हुए मन को एकाग्र करने के उपायों को प्रारंभ किया है मन को एकाग्र किस प्रकार से किया जाता है मन को एकाग्र किए बिना समाधि नहीं लग सकती समाधि के बिना आत्मा और परमात्मा का दर्शन नहीं हो सकता आत्मदर्शन प्रभु दर्शन के लिए समाधि की आवश्यकता है बिना समाधि के साक्षात्कार नहीं हो सकता दर्शन नहीं हो सकता और समाधि बिना एकाग्रता के प्राप्त नहीं हो सकती समाधि लगानी है एकाग्रता की आवश्यकता है मन की एकाग्रता के बिना समाधि की प्राप्ति नहीं होती और ये जो मन की एकाग्रता है मन की एकाग्रता तब बनती है जब मनुष्य प्रसन्न रहता है उसके मन में प्रसन्नता होती है उसका मन शांत रहता है अपने निज स्वरूप में रहता है प्रारंभ में हमने विचार किया है योग के सूत्रों को अपने समक्ष रखते हुए हमने मन के स्वभाव को समझने का प्रयास किया मन का अपना निज स्वभाव क्या है अर्थात लोक में मन को चंचल माना जाता है मन के स्वभाव को चंचलता के रूप में लोक में स्वीकार किया जाता है जिस किसी भी व्यक्ति से पूछो तो वह यही कहता है मन बड़ा चंचल है मन का स्वभाव चंचल है परंतु महर्षि पतंजलि महर्षि वेदव्यास व्यास ये कहना चाहते हैं कि मन का स्वभाव चंचल नहीं है मन का स्वभाव शांत है मन की शांत अवस्था में एकाग्र होता है व्यक्ति जब व्यक्ति एकाग्र होता है तो समझना है उसकी जो मन की स्थिति है वो शांत स्थिति है मन शांत है तभी व्यक्ति एकाग्र हो पा रहा है मन में चंचलता है तो एकाग्र नहीं हो सकता अथवा यूं कहूं मन में जब रजोगुण उभरा हुआ रहता है तो व्यक्ति चंचल होता है चंचल अवस्था में मन एकाग्र नहीं हो सकता यदि मन में तमोगुण है तो भी मन एकाग्र नहीं हो सकता उसको एहसास ही नहीं होगा कि मैं कर क्या रहा हूं जिस प्रकार की अनुभूति जिस प्रकार की सूझबूझ उसके अंदर होना चाहिए जिस प्रकार से व्यक्ति को सावधान होना चाहिए उसको यह बोध होना चाहिए मैं कर क्या रहा हूं यह स्थिति तमोगुण की स्थिति में संभव नहीं है रजोगिन की स्थिति में मन में जब रजोगुण उभरा हुआ रहता है तो व्यक्ति अपने क्रियाकलापों को शीघ्रता से करता है उसके मन में जोश होता है होश नहीं रहता है उसके मन में तीव्रता रहती है विचारों का तारतम्य निरंतर चलता रहता है एक विषय पर अपने मन को टिका नहीं पाता है लेकिन जब सत्वगुण आ जाता है मन में सत्वगुण उभरा हुआ रहता है तो मन शांत रहने लगता है और वही मन का स्वभाव है कि शांत रहना हमने इस विषय में बहुत सारी बातें की है और उस विषय को स्मरण करना है कि मन का जो स्वभाव है उसको जान करके समझ करके हमें यदि योगाभ्यास की ओर अग्रसर होना है तो निश्चित रूप से एक ऐसा दिन आएगा एक ऐसा समय आएगा जिस समय हम ये कह सकते हैं हा मेरा मन एकाग्र होता है मेरा मन एकाग्र होता है मैं अपनी इच्छा से मन को एकाग्र करता हूं मैं अपनी इच्छा से मन को किसी भी वस्तु में लगा सकता हूँ और वहीं पर एकाग्र हो सकता हूं ये जो स्थिति है इस स्थिति को बनाए रखने के लिए व्यक्ति को क्या करना होता है यानी एकाग्र बनाए रखने के लिए व्यक्ति को क्या क्या उपायों को अपनाना होगा इस बात को लेकर के महर्षि पतंजलि यहां पर प्रसंग प्रारंभ करते हैं तैतीसवें सूत्र से समाधि पाद के तैतीसवें सूत्र से उन उपायों को प्रारंभ कर रहे हैं जिन उपायों को अपनाने पर मन एकाग्र होता है मन शांत रहता है मन प्रसन्न रहता है शांत मन प्रसन्न मन एकाग्र हो सकता है एकाग्रता के लिए मन को प्रसन्न रखना अत्यंत आवश्यक है इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए महर्षि पतंजलि प्रसंग प्रारंभ कर रहे हैं मन को एकाग्र करने के उपायों को लेकर के और तैतीसवें सूत्र में उन महत्वपूर्ण उपायों की चर्चा वे करते हैं जिन उपायों को अपनाना प्रत्येक मनुष्य के लिए अनिवार्य है आवश्यक है और विशेषकर जो योगाभ्यास करना चाहता है योग में गति प्राप्त करना चाहता है योग में रह करके अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहता है अपने जीवन को योग में बनाता है अपने जीवन को योगमय बना करके जब व्यक्ति उस लक्ष्य को देखता है समाधि रूपी लक्ष्य को देखता है साक्षात्कार रूपी लक्ष्य को सामने रखता है तब उसको प्रतीति होती है मुझे ऐसा ही करना है इसी स्थिति में रहना है ऐसा ही व्यवहार करना है तब जाकर के लक्ष्य को पूर्ण किया जा सकता है इन बातों को समझने के लिए महर्षि पतंजलि के इन सूत्रों को समझना होगा जो तैतीसवें सूत्र से प्रारंभ करके आगे बहुत सारे सूत्रों में स्पष्ट किया जाएगा और सूत्र है मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम मैत्री करुणा करुणामुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्यापुण्य भावना भावनात चित्तप्रसादनम्, मैत्री कुणा मुदिपेक्षा सुख दुख पुण्या भावना भावनात चित्तप्रसादनम्, महत्वपूर्ण सूत्रे है। जो व्यक्ति इस सूत्र पर इस सूत्र के विषयों पर ध्यान रखकर के इनको अपने जीवन का विषय बनाकर सूत्र में बताए हुए इन विषयों को अपने जीवन में धारण करके व्यक्ति दिन भर प्रसन्न रह सकता है जीवन भर प्रसन्न रह करके अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है और यह सूत्र महत्वपूर्ण सूत्र है जीवन में व्यवहार काल में जब व्यक्ति अपने आप को प्रसन्न रखना चाहता है ऐसे व्यक्ति के लिए यह सूत्र विशेष उपाय है यह सूत्र उसके लिए एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अपना करके व्यक्ति दिन भर प्रसन्न रह सकता है जीवन भर प्रसन्न रह सकता है और अपने लक्ष्य को आसानी से सरलता से प्राप्त कर सकता है मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावना तश्चित प्रसादनम मैत्री करुणा मुदित उपेक्षा मैत्री करुणा मुदित उपेक्षा नाम यहां पर चार बातें कही एक मैत्री करुणा मुदित और उपेक्षा आगे कहा है सुख दुख पुण्य अपुण्य विषयाणाम एक और चार हैं एक और चार है सुख एक, एक दुख दो पुण्य तीन और अपुण्य चार एक और यानी मान लीजिएगा बाएं और चार है दाएं और चार है मैत्री करुणा मुदित उपेक्षा सुख दुख पुण्य अपुण्य तो मैत्री के साथ में सुख को जोड़ना है करुणा के साथ में दुख को जोड़ना है मुदिता के साथ में पुण्य को जोड़ना है और उपेक्षा के साथ में यहां अपुण्य को जोड़ना है मैत्री करुणा मुदित उपेक्षा सुख दुख पुण्य अपुण्य मैत्री मैत्री का अर्थ होता है मित्रता मित्रता करनी है मित्र बनाना है मित्रता व्यक्ति को प्रसन्न कर सकती है मित्रता मनुष्य को प्रसन्न कर सकती है मैत्री दूसरी बात कहिए करुणा ये जो करुणा है करुणा मनुष्य को प्रसन्न कर सकती है जीवन में करुणा है तो व्यक्ति प्रसन्न हो सकता है मुदित यदि मुदित मुदित का अर्थ यहां पर है प्रसन्नता यानी किसी को देख करके प्रसन्न होना किसी को देख करके प्रसन्न होना इससे भी व्यक्ति मन को एकाग्र कर सकता है और उपेक्षा कुछ ऐसे तत्व हैं संसार में यानी कुछ ऐसे प्राणी हैं कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनके प्रति उपेक्षा रखनी होती है उनकी ओर उस रूप में ध्यान नहीं देना होता है सामान्य व्यवहार तो सबके साथ किया जाता है पर उन लोगों के साथ में विशेष व्यवहार नहीं किया जाता है उसको कहते हैं उपेक्षा सामान्य व्यवहार करते हुए विशेष व्यवहार से बचे रहना यह है उपेक्षा मैत्री करुणा मुदित उपेक्षा सुख दुख पुण्य अपुण्य मैत्री सुख के साथ जोड़ दीजिएगा करुणा दुख के साथ जोड़ दीजिएगा मुदित पुण्य के साथ जोड़ दीजिएगा उपेक्षा अपुण्य के साथ जोड़ दीजिएगा तो यहां पर सुख के साथ जो मैत्री को जोड़ा है अर्थात दुनिया में चार प्रकार के लोग होते हैं यानी चार प्रकार के वर्ग दुनिया में रहते हैं पूरी दुनिया को चार प्रकार के वर्गों में बांट सकते हैं एक ऐसा वर्ग है जो सुखी है दूसरा एक ऐसा वर्ग है जो दुखी हैं, तीसरा एक ऐसा वर्ग है जो पुण्य आत्मा है जिनको पुण्य आत्मा कहते हैं पुण्य करने वाले और चौथा एक ऐसा वर्ग है जिसको अपुण्य यानी पाप आत्मा कहते हैं तो दुनिया के समस्त मनुष्यों को हम चार वर्गों में बांट सकते हैं सुखी दुखी पुण्यात्मा और पापात्मा ये चार प्रकार के लोग हैं दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं उन समस्त मनुष्यों को इन चार वर्गों में विभक्त किया है दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इन चार वर्गों में नहीं आ सकता हो तो यहां पर इस बात को समझना है कि जब हमें व्यवहार करना है तो किस प्रकार से व्यवहार किसके साथ कैसे करना है जब इस बात को व्यक्ति अच्छी तरह समझ लेता है जान लेता है किसके साथ कैसे व्यवहार करना किसी भी व्यक्ति के साथ किस प्रकार व्यवहार करना उसके साथ किस प्रकार की डील करनी है यह बोध व्यक्ति को होता है तो व्यक्ति कभी असफल नहीं हो सकता क्योंकि सफलता के पीछे उसका व्यवहार है इस व्यवहार को समझना है और इस सूत्र में इसी व्यवहार को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत किया गया है और जिससे मन प्रसन्न होकर एकाग्र हो सके